बेले अंतिम खच्चर नागरिक अधिकारों की कहानी कैल्विन रामशे। एलेक्स एक बेंच पर बैठा अपनी का इंतजार कर रहा था उसके सामने के बगीचे में उसने सामने के बगीचे में एक खच्चर को सब्जियां खाते हुए देखा जब मिस एलेक्स के पास आकर बैठी तो उन्होंने उसके बारे में पूछा वो खच्चर बेले है उन्होंने कहा वो जितनी चाहे उतनी सब्जी खा सकता है क्योंकि उसने उसे कमाया है तो यहां मा से शुरू होती है बेले बेले खच्चर की कहानी बेले एक साधारण खच्चर था और 1960 के नागरिक अधिकार आंदोलन में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के भाषण से प्रेरित होकर अफ्रीकी अमेरिकी निर्धन समुदाय ने आधिकारिकों की खिलाफत करके खुद को वोट देने के लिए पंजीकृत किया वोट देने के लिए उन्होंने खच्चरों से खींची गई वैगनों से यात्रा की डॉक्टर किंग की हत्या के बाद गीज बैंड के दो स्टोर के बाहर बेंच पर बैठा था वो जाकर खेलना चाहता था लेकिन मां ने उससे वहां इंतजार करने को कहा था वहां बैठे बैठे अलेक्स को करने के लिए कुछ भी नहीं था तभी उसने सड़क के पार के बगीचे में एक बूढ़े खच्चर को चढ़ते हुए देखा हवा एकदम चुप थी चीनाबेरी के पेड़ों की एक भी पत्ती हिल नहीं रही थी इतना सन्नाटा था कि एलेक्स खच्चर को बगीचे में सब्जी की हरी पत्तियां उतरते हुए सुन सकता था बीच बीच में खच्चर अपने बड़े मुरझाए हुए कानों से मक्खियों भी उड़ाता था तभी एक बूढ़ी औरत और धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़िया चढ़कर दुकान तक पहुंची और एलेक्स की बकल में बेंच पर बैठ गई उसने एक मुड़े हुए अखबार से खुद को पंखा किया एलेक्स ने उसे अपनी आँख के एक कोने से देखा वो औरत भी खच्चर को देख रही थी बूढ़ी औरत ने चुटकी ली और फिर नरम छोर में कहा मुझे मसालेदार हरी सब्जियां शिरके और मीट के साथ पसंद हैं। एलेक्स मुस्कुराया मैं बस सोच रही थी कि वो बूढ़ा खच्चर भला सिर्फ हरी पत्तियाँ ही कैसे खा सकता है महिला ने कहा क्या उसे खाने की अनुमति है मेरा मतलब है कि वो किसी के बगीचे की सब्जियों को उस तरह कैसे खा सकता है एलेक्स ने पूछा बूढ़ी पेले वो अपनी इच्छा के अनुसार जितनी चाहे उतनी हरी सब्जी खा सकती है उसने उन्हें कमाया है महिला ने एलेक्स को सीधे देखते हुए कहा देखो मैंने ही उस खच्चर को ढीला छोड़ा है और वो मेरा ही बगीचा है मैंने सोचा कि मैं कुछ देर छाया में आराम करूंगी और फिर से उसे बाहर भगा दूंगी लेकिन मैडम आप उस खच्चर को अपने हरे पौधे क्यों खाने दे रही हैं बेटा मेरा नाम मिस पेटवे है महिला ने कहा तुम्हारा क्या नाम है मैं एलेक्स हूँ लड़के ने जवाब दिया ठीक है एलेक्स मेरे बगीचे में हम दोनों के लिए पर्याप्त सब्जी है और पहले एक बहुत ही विशेष खच्चर है वो गीज बैंड का हीरो है मैं उसका सम्मान करना चाहती हूँ उस बुढ़े खच्चर के बारे में क्या खास बात है एलेक्स ने खड़े होते हुए पूछा महिला ने गहरी सांस ली देखो यह एक लंबी कहानी है अगर तुम्हारे पास कुछ समय हो तो मैं तुम्हें वो बता सकती हूँ एलेक्स हिचकिचाया पहले तो उसे वो बुढ़िया पागल और सटियाई हुई लगी लेकिन वो उत्सुक था और उसे कुछ खास काम भी नहीं था गीज बैंड हमेशा से गरीब बस्ती थी महिला ने शुरू किया यहाँ खेतों के अलावा और कुछ भी नहीं था खेतों महल चलाने के लिए हमें हमेशा खच्चरों की ज़रूरत पड़ती थी में से बहुत कम लोग ही कार खरीद सकते थे फिर लोग बाजार हाट कैसे जाते थे एलेक्स ने पूछा देखो हम लोग खुद को बेंडर्स बुलाते हैं और इधर उधर जाने के लिए हम खच्चरों का इस्तेमाल करते थे बिले हमारे साथ बहुत सालों से है वो हमारे साथ तब भी थी जब डॉक्टर मार्टिन लूतरकिंग यहाँ भाषण देने आए थे यह उन्नीस के आसपास की बात है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के बारे में हमें स्कूल में बताया गया था क्या आप उन, कभी उनसे मिली थी एलेक्स ने पूछा हाँ बिल्कुल उस रात एक भयानक तूफान आया था बहुत से लोगों ने सोचा कि डॉक्टर किंग हम गरीब लोगों से मिलने नहीं आएंगे मैंने बेले के साथ यहाँ से कुछ ही दूर पर उनका इंतजार किया अंत में आधी रात के बाद ही डॉक्टर किंग यहाँ पहुँचे लेकिन उन्होंने उस रात भी हम सब से बात की उन्होंने प्लीज ग्रो बैप्टिस्ट चर्च में हम लोगों को एक जोरदार भाषण भी दिया उन्होंने क्या कहा एलेक्स ने पूछा ठीक है उन दिनों हमें कैमडेन जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी कैमडेन में कुछ दुकानें थी और नौकरियां भी थी डॉक्टर किंग ने हमें नाव द्वारा कैमडेन जाकर अपना फोर्ट पंजीकरण करने को कहा आज़ादी के लिए नदी पार करो उन्होंने संदेश दिया भले ही हम लोग गरीब मिट्टी से जूझने वाले किसान गुलामों के वंशज और भार ढोने के लिए हमारे पास केवल खच्चर हों उन्होंने कहा मैं यहाँ गीज बैंड आया हूँ आपको यह बताने कि आपका भी एक अधिकार है डॉक्टर किंग ने बताया कि हम अश्वेत लोगों को भी वोट देने का अधिकार था क्या तुम्हें पता है एलेक्स उस समय विकॉक्स काउंटी में किसी भी अश्वेत व्यक्ति ने कभी भी वोट करने की हिम्मत नहीं की थी क्या आपको वोट देने से डर लगता था एलेक्स ने पूछा मिस पेटवे ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए सोचा डॉक्टर किंग की बातों के बाद हम डरे हुए नहीं थे हम खुद को अपने खच्छरों की तरह मजबूत महसूस करने लगे थे और हमने वही किया जो डॉक्टर किंग ने हमसे करने को कहा था इतने सारे लोग वोट रजिस्टर करने के लिए गए कि हमारी छोटी नाव डूबने लगी कुछ बैंडर्स डॉक्टर किंग के साथ सेल्मा मॉउंटोमरी बर्मिंगम और वाशिंगटन के मोर्चों में भाग लेने भी गए। खचरों की तरह ही पढ़ा है ने जोड़ा बहुत अच्छा लेकिन हमने जो किया उसने कैमडन के गोरे लोगों को अवश्य डराया होगा क्योंकि गोरे लोगों ने तुरंत नाव की सेवा बंद कर दी गोरा शरीफ बड़ा बदमाश था और वो हमें अपनी औकात दिखाना चाहता था उसने संवाददाताओं से कहा हमने नौका को इसलिए बंद नहीं किया कि क्योंकि वे काले थे हमने नौका इसलिए बंद किया क्योंकि वे लोग भूल गए कि वे काले थे जब वोट देने का समय आता तो हमारे पास नदी पार करने का कोई रास्ता नहीं था लेकिन हम अब हमें कोई रोक नहीं सकता था बैंडर्स बूढ़ी बेले जैसे ही थे वो फैंसी नहीं पर मजबूत अडीगर जीतती थे हमने कुछ लोगों को कारों में भरा उनमें लोगों को ठूस ठूस कर फिट किया बाकी लोगों को छर को बाकी लोगों को कच्छरों ने ढोया वोट देने वाले वोट देने वाले दिन लोग नदी की परिक्रमा करके कैम्डन पहुंचे वहां पहुंचने में उन्हें आधा दिन लग गया लेकिन वो काम वाकई में करने लायक था लोगों ने गीत गाए और पूरे शहर में तालियां बजाई कैम्डन के लोग वो देख हैरान रह गए आपने उन्हें दिखाया एलेक्शन हंसते हुए क्या क्या इसी कारण से बेलेक हीरो हैं अभी और भी बहुत कुछ बाकी हैं वोट करने के कारण बहुत से लोगों ने कैम्पडिन में अपनी नौकरी खो दी चीजें खराब हो गई बिना नौकरी के लोगों के पास घर में खाने के लाले पड़ गए इसलिए हम में से कुछ अलबर्टा में फ्रीडम क्वल्टिंग बी में शामिल हुए फिर हमने अपनी सामूहिक रजाई बनाने की कंपनी शुरू की देखो गीज बैंड की महिलाओं ने हमेशा से ही रजाइयाँ बनाई हैं दुनिया में सबसे सुंदर रजाइयाँ यहीं बनती थी जल्द ही हमारी रजाइयाँ पूरे अमेरिका में बिकने लगी धीरे धीरे हम प्रसिद्ध हो गए इसलिए मैं इसलिए मैं आज यहाँ हूँ आज मेरी माँ यहाँ एक रजाई खरीदने के लिए आई है एलेक्स ने यह उसका एक सुखद अंत है क्यों लेकिन यह बेले, ले, बेले की कहानी का अंत नहीं है मिस पेट्वे ने आवाज में में उस दिन डॉक्टर किंग को बोली लगी थी क्यों उन्होंने पूछा और फिर पहली बार एलेक्स ने खुद को भी उदास महसूस किया हां गीज बैंड में हर गीज बैंड में हर कोई दुखी था मिस पेट ने गहरी सांस ली और फिर पेड़ों की ओर देखा हल्की सी हवा पत्तियों को हिला रही थी हमें फ़ोन आया जिसमें डॉक्टर किंग के अंतिम संस्कार के दौरान अटलांटा की सड़कों पर उनका ताबूत खींचने के लिए हमारे खच्चरों को बुलाया गया था उस समारोह के लिए वे हमारे खच्चरों का उपयोग करना चाहते थे न कि फैंसी घोड़ों का खच्चर अपना समय लेते हैं कड़ी मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते खच्चर सुंदर नहीं होते लेकिन उनका भी एक वजूद होता है ये हमारे लिए बेहद सम्मान की बात थी कि डॉक्टर किंग के अंतिम संस्कार के दौरान बेंडर्स के खच्चर उपयोग किए जाएँ बेले और एडा नाम के एक खच्चर को अटलांटा के लिए एक ट्रक में लोड किया गया लेकिन हमेशा की तरह यह काम आसान नहीं था राज्य पुलिस ने ट्रक को रोका और ड्राइवर उससे जानवरों को राज्य से बाहर ले जाने का परमिट दिखाने को कहा सही कागजात न होने के कारण पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करने की धमकी दी हमने अटलांटा में डॉक्टर किंग के मुख्यालय को यह खबर दी और उन्होंने तुरंत राज्य पुलिस अलावामा और जॉर्जिया के राज्यपालों से बात की उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने डॉक्टर किंग के अंतिम संस्कार मैं जाने से रुका तो पूरे देश में समाचारों और टीवी पर यह बात बेहद शर्मनाक लगेगी उसके बाद सैनिकों ने हमारे बेले और एडा को अटलांटा में प्रवेश करवाया क्या बेले ने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का ताबूत खींचा एलेक्स ने पूछा हाँ बेले और एडा ने बहादुरी से साढ़े तीन मील की दूरी तक डॉक्टर किंग का ताबूत खींचा वो लाख को रोते बिलकते हुए लोगों के बीच से गुजरे जैसे जैसे ताबूत आगे बढ़ा लोग बाहर निकले और फिर उन्होंने कच्चरों और ताबूत को छुआ कल्पना करो उन खच्चरों को हजारों हाथों ने छुआ लेकिन मैं धीमे और स्थिर होकर चलते रहे न वे पीछे हटे न ही वे डरे वे बस चलते रहे डॉक्टर किंग के अंतिम संस्कार को दुनिया के सभी टीवी वी चैनल पर दिखाया गया एबे नजर बैप्टिस्ट चर्च के आसपास आसपास पास हजार लोग इकट्ठा हुए और वो लोगों ने सड़कों पर लाइन लगाई हमने अपने आप पर बहुत गर्व महसूस किया और यही कारण है कि हम गीज बैंड में अपने आखिरी खच्चर को बहुत प्यार करते हैं इसलिए मैं बूढ़ी बेले को पेट भर अपने बगीचे की सब्जियाँ खाने देती हूँ एलेक्स और मिस पेटुए ने बूढ़ी बेले को देखा उसने अब सब्जियां चबाना बंद कर दी थी और उसने सर उठाकर उन्हें देखा फिर वे दोनों हंस पड़े देखो अब उसका पेट भर गया है मिस पेटुए ने धीरे धीरे बैल से उठते हुए कहा क्या तुम उससे मिलना चाहोगे हाँ मैम एलेक्स सीढ़ियों से नीचे उतरा और बेले के पास गया वहां जाकर उसने बेले के रोएदार कानों को सहलाया एलेक्स ने खच्चर की आंखों में देखा और अचरज किया कि उस खच्चर ने कितना महत्वपूर्ण इतिहास देखा होगा एलेक्स ने कहा मुझे बेले के बारे में बताने के लिए आपका धन्यवाद अब तुम्हें डॉक्टर किंग के कहने का क्या मतलब था वो समझ में आया होगा उन्होंने हमसे कहा था कि भले ही हम सरल कठिन जीवन जीते हों फिर भी हमारा अपना एक वजूद है उन्होंने कहा यहाँ तक कि यह एक बूढ़ा खच्चर भी हीरो हो सकता है एलेक्स ने कहा मिस पेट हुए मुस्कुराई और फिर वो बेले को अपने पीछे लेकर दूर चली गई लेखक का नोट मैंने पहली बार रेवरेंड जेम्स ई और से बेले की कहानी सुनी जब नागरिक अधिकार नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अप्रैल चार उन्नीस को हत्या हुई तबे उनके साथ ही काम कर रहे थे डॉक्टर किंग की इच्छा थी कि जो खच्चर खेत में हल चलाते हैं वही उनके ताबूत को खींचे उन्होंने जीवन भर गरीब अश्वेत लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया था खच्चर उन लोगों का एक शक्तिशाली प्रतीक था रेवरेंड ऑरेंज को खच्चरों को खोजने का काम दिया गया उन्हें याद था कि डॉक्टर किंग ने कई मौकों पर गीज बैंड में लोगों को भाषण दिए थे और वहां के लोग अन्य स्थानों पर उनके साथ मोर्चों में भी शामिल हुए थे वो यह भी जानते थे कि डॉक्टर किंग लंबे समय से बैंडर्स के प्रशंसक थे और बेंडर्स सरल लोग थे जिन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया था गीज बैंड और वहाँ के खच्चर डॉक्टर मार्टिन उतर किंग जूनियर के इतिहास में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे जैसा रोल डॉक्टर किंग ने वहाँ के लोगों की जिंदगी में निभाया था दरअसल उन्नीस के नेशनल वोटिंग राइट्स एक्ट के पारित होने के बाद अपना वोट डालने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकियों में से कैमडन अलाबामा के लोग थे कुछ साल बाद कैमडन ने बीसवीं शताब्दी के पहले अश्वेद शरीफ को चुना जब डॉक्टर किंग की हत्या की खबर आई तो बैंडर्स आसानी से दो खच्चर भेजने को तैयार हो गए बेले और एडाको जानवरों को एक पिकअप ट्रक में लादा गया पर यात्रा के शुरू में ही ट्रक को राज्य की सीमा पर रोक दिया गया जब ड्राइवर पशुओं को ले जाने का परमिट नहीं दिखा पाए तो उसे अटलांटा जाने की अनुमति नहीं मिली सहायता मांगने के लिए अलबामा और जॉर्जिया दोनों के राज्यपालों को डॉक्टर किंग के कर्मचारियों ने फोन किए यह पता चलने पर कि वो कार्यवाही कार्रवाई अंतिम संस्कार में देरी करेगी और जब उसे राष्ट्रीय समाचार बनाने की धमकी दी तभी दोनों राज्यपाल राजी हुए और उन्होंने बैंडेज के खच्चरों को अटलांटा जाने की अनुमति दी 9 अप्रैल उन्नीस को बेले और रेडा ने एबेनजर बैप्टिस्ट चर्च से मोर हाउस कॉलेज तक धीमे धीमे विनम्रता के साथ डॉक्टर किंग के ताबूत की बैगन को खींचा वहां पर डॉक्टर किंग्स के एक शिक्षक रेवरेंड बेंजामिन मेस ने डॉक्टर किंग को श्रद्धांजलि अर्पित की अनुमान है कि 50,000 लोगों ने बैगन के पीछे चुपचाप निका। जुलूस निकाला बेले ने अपना रोल अच्छी तरह निभाया